संक्षिप्त महाभारत पर्व उत्तरा की विलापूर्ण प्रार्थना और श्री कृष्ण का परिचित को जीवित कर देना वैश्व जी कहते हैं राजन सुभद्रा के ऐसा कहने पर भगवान ने उसे प्रसन्न करते हुए कहा अच्छा ऐसा ही करूंगा जैसे धूप से तपे हुए मनुष्य को जल से नहा लेने पर शांति मिल जाती है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का यह अमृत व्यवचन सुरकर अंतपुर की स्त्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई तदनंतर श्री कृष्ण तुरंत ही तुम्हारे पिता के जन्मस्थान सूतिका घर में गए वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह घर सफेद फूलों की मालाओं से विधि पूर्वक सजाया गया है उसके चारों ओर जल से भरे हुए कलश रखे गए हैं तिंदुक नामक काष्ट की आग जल रही है जिसमें घी की आहूति की गई है यत्र तत्र सरसों बिखेरे हुए हैं चमकते हुए तेज हथियार रखे हुए हैं और सब ओर आग प्रज्वलित की गई है सेवा के लिए बूढ़ी और युवती स्त्रियां मौजूद हैं तथा अपने अपने कार्य में कुशल चतुर चिकित्सक गण भी विराजमान हैं। इन सब के अतिरिक्त राक्षसों के भय का निवारण करने वाले द्रव्यों का भी वहाँ संग्रह किया गया था इस प्रकार सूतिका गृह को आवश्यक सामग्रियों से संपन्न देख भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और साधु देते हुए उस प्रबंध की प्रशंसा करने लगे। ससुरतुल्य अचितात्मा अपराजित एवं पुरातन ऋषि भगवान मधुसूदन तुम्हारे पास आ रहे हैं यह सुनकर उत्तरा ने अपने आंसुओं को रोक कर सारा शरीर वस्त्रों से ढक लिया श्री कृष्ण के प्रति उसकी भगवत बुद्धि थी इसलिए उन्हें आते देख वह तपस्विनी बाला व्यथित हृदय से करुण विलाप करती हुई गदगद कंठ से बोली जनार्दन देखिए आज मैं और मेरे पति दोनों ही संतानहीन हो गए अब मनु तो पहले से ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं अब मुझे भी पुत्र शोक से मरी हुई ही समझिए मसूदन आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से दग्ध हुए मेरे बेटे को जिला दीजिए आय हाँ, इस गर्भ के बालक को ब्रह्मास्त्र से मार डालने का क्रूरतापूर्ण कर्म करके न जाने दुर्बुद्धि अश्वस्थामा ने क्या लाभ उठाया है भगवान मैं आपके पैरों पढ़कर इस बालक के प्राणों की भीख मांगती हूँ यदि यह जीवित नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी इसको लेकर मैंने बड़ी बड़ी आशाएं बांध रखी थी किंतु द्रोणपुत्र अश्वस्थामा ने उन सब पर पानी फेर दिया अब मेरे जीने का क्या प्रयोजन है मेरी बड़ी साध थी कि अपने बच्चे को गोद में लेकर आपके चरणों में प्रणाम करूं किंतु अब वह व्यर्थ हो गई मसूदन चंचल नेत्रों वाले अभमनु पर आपका बड़ा प्रेम था उन्ही कहा बेटा आज ब्रह्मास्त्र की मार से मरा पड़ा है इसे भर आंख देख लीजिए मैंने अपने पति के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि वीरबल संग्राम भूमि में यदि आप मारे जाएंगे तो मैं भी शीघ्र ही शरीर त्याग कर आपका अनुसरण करूंगी परंतु मैं इतनी कठोर हृदय और जीवन का मोह करने वाली निकली कि अपने की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण न कर सकी इस समय जब मैं देह त्याग कर उनके पास जाऊंगी तो वे मुझे क्या कहेंगे इस प्रकार तपस्विनी उतरा पुत्र से सी कर करुण स्वर से विलाप करती हुई भूमि पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई थोड़ी देर बाद जब होश में आई तो उस मरे हुए बालक को गोद में लेकर कहने लगी बेटा तू तो धर्मक के पिता का पुत्र है फिर विष्णु वंश के श्रेष्ठ वीर भगवान श्री कृष्ण को सामने देख भी तू प्रणाम क्यों नहीं करता उठकर खड़ा हो जा और कमल के समान नेत्रों वाले जगदीश्वर श्री कृष्ण के मुख की शोभा निहार ठीक उसी तरह जैसे पहले मैं चंचल नेत्रों वाले तेरे पिता का मुह निहारा करती थी इस प्रकार विलाप करती हुई मत्स्य राजकुमारी उत्तरा ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया उसका महान विलाप सुनकर श्री कृष्ण आचमन किया और अस्वस्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया तत्पश्चात बालक को जिलाने की प्रतिज्ञा करके वे संपूर्ण जगत को सुनाते हुए उत्तरा से बोले बेटी मैं झूठ नहीं बोलता मैंने जो प्रतिज्ञा की है वह अवश्य सत्य होगी देखो मैं सबके देखते देखते अभी इस बालक को जिला देता हूँ मैंने खेल कूद में भी कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है और युद्ध में पीठ नहीं दिखाई है इस सत्य के प्रभाव से अभिमन्यु का यह बालक जीवित हो जाए यदि धर्म और ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हो तो अभिमन्यु का यह पुत्र जो पैदा होते ही मर गया था, पुनः जीवन लाभ करे। यदि मुझ में सत्य और धर्म की निरंतर स्थिति बनी रहती हो, तो अभिमन्यु का यह मरा हुआ बालक जी उठे यदि कंस और केसी का मैंने धर्म के अनुसार वध किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से इस बालक के शरीर में पुनः प्राण आ जाए भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उस बालक में चेतना आ गई और वह धीरे धीरे सांस लेने लगा